छांदोग्योपनिषद अध्याय एक खंड एक शंकर भाष्याथ उद्गित दृष्टि से ओंकार की उपासना तद्क्षर उद्गी उपासित ओम इति युद्घायती तस्ोप्याख्यानम ओम यह अक्षर उद्गीत है इसकी उपासना करनी चाहिए ओम ऐसा उच्चारण करके यज्ञ में उद्गाता, उद्गान उच्च स्वर से सामगान करता है उस उद्गीपासना की ही व्याख्या की जाती है ओ मित्ये तदक्षर उद्गीम उपास्ये तदक्षर परमात्मरिथानम नेष्ठित नधिष्ठम तस्ुज्य प्रसीदती प्रियनाम ग्रहण इवलोक तदीयेती पर प्रयुक्त अभी कद व्यावर्ति शब्द स्वूपमात्र प्रतीयते तथा चर्चा दीवत्म प्रतीक संपद्यते नाम प्रतीक परमोपासना साधन श्रेष्ठ मर्वेदातेषु अवगत जपकर्म स्वाध्यायाद्यंतेषुच बहुश प्रयोगा प्रसिद्ध मेष्ठ्यम उदीथ शब्दवाच्य ओम इस अक्षर की उपासना करें ओम यह अक्षर परमात्मा का सबसे समीपवर्ती प्रियतम नाम है उसका प्रयोग अर्थात उच्चारण किया जाने पर वह प्रसन्न होता है जिस प्रकार की साधारण लोग अपना प्रिय नाम उच्चारण करने पर प्रसन्न होते हैं वह ओंकार यहाँ इस मंत्र में इति परक जिसके आगे इति शब्द है ऐसा प्रयुक्त हुआ है अर्थात परमात्मा का अभिधायक होने के कारण इति शब्द द्वारा व्यावर्तित पृथक निर्दिष्ट होकर वह केवल शब्द स्वरूप से प्रतीत होता है और इस प्रकार वह मूर्ति आदि के समान परमात्मा का प्रतीक ही सिद्ध होता है इस तरह नाम और प्रतीक रूप से वह परमात्मा की उपासना का उत्तम साधन है ऐसा संपूर्ण वेदांत ग्रंथों में विदित है जब कर्म और स्वाध्याय के आदि एवं अंत में उसका बहुधा प्रयोग होने के कारण इसकी श्रेष्ठता प्रसिद्ध है फुटनोट जैसा कि भगवान ने भी कहा है तस्माद मृत्युदारित्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तंत विधानोक्ता सत्म ब्रम्हवादीना इसलिए मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं अतः अतस्तदक्षर वर्णात्मक मुद्गी भक्वयु शब्दवाच्यासित कर्मायवभूत ओंकार परमात्मा प्रतीक दृढ़ाग्रलक्षण मत सतुत स्वयम श्रुतिर ओंकार से गीत शब्दवाच्य हेतु ओमती युद्गति ओम्यारभ्य ही यस्माउ उद्गायत्यम उद्गीत ओंकार अत वह यह रूप अक्षर उद्गीत भक्ति का फुटनोट सामवेदी स्त्रोत्र विशेष का नाम उद्गीत भक्ति है ओंकार उसका अंश है इसलिए इसे उद्गीत कहा गया है अव्यय होने के कारण उद्गीत शब्दवाच्य है इसकी उपासना करें अर्थात उद्गीत कर्म के अंगभूत और परमात्मा के प्रतीक स्वरूप ओंकार में सुदृढ़ एकाग्रता रूप बुद्धि को अविच्छिन्न भाव से संयुक्त करें। ओंकार के उद्गीत शब्दवाच्य होने में श्रुति स्वयं ही हेतु बतलाती है ओम ऐसा कहकर उद्गान करता है क्योंकि उद्गाता ओम इस अक्षर से आरंभ करके उद्गान करता है इसलिए ओंकार उद्गीत है तस्ोपव्याख्यानम तस्ोपव्याख्यानम एवुपासन विभूत फलमित्यादि कथनम् उपव्याख्यानम् उपव्याख्या इति वाक्यशेषः यहाँ उसका उपाख्यान आरंभ किया जाता है उस अक्षर की सम्यक व्याख्या की जाती है इस प्रकार उसकी उपासना होती है यह उसकी विभूति है और यह फल है इत्यादि प्रकार का जो कथन है उसे उपव्याख्यान कहते हैं यहाँ प्रवर्त्य आरंभ किया जाता है यह क्रियापद शेष है उद्गीत का रसत रसत तत्स मूता पृथ्वी रस पृथिव्या आपो रस आपा ओषधियोंस औषधी नाम पुरुषो रस पुरुष से वाग्रसो वाच ऋग्रस उच सामरस सामना उदीतो रसा इन चराचर प्राणियों का पृथ्वी रस उत्पत्ति स्थिति और लय का स्थान है पृथ्वी का रस जल है जल का रस औषधियाँ है औषधियों का रस पुरुष है पुरुष का रस वाक है वाक का रस ऋक है ऋग का रस साम है और साम का रस उद्गी है ए साम चरा चरा नाम भूता पृथ्वी रसो गति परभ्य पृथिव्या आपो रसोपूता चोता च पृथ्वी अतस्तास पृथिव्या आपा वोषधरस अपरिणामवाद दोष निधिनाम तासा पुरुषो रसअ अन्न अपरिणामवाद पुरुष इन चराचर भूतों का पृथ्वी रस गति परायण अर्थात आश्रय है पृथ्वी का रस आप जल है क्योंकि पृथ्वी जल में ही ओतप्रोत है इसलिए वह पृथ्वी का रस है जल का रस औषधियाँ है क्योंकि औषधियाँ जल का ही परिणाम है उन औषधियों का रस पुरुष है क्योंकि पुरुष नरदेह अन्न का ही परिणाम है तस्यापि पुरुषस्य पुष्स वग्रस पुषावयवासारिष्ठा अतो वाक्पुरष पुरुषस्य रस उच्य तग्रस सारतरारिच सामरस है सारतरम् तस्यापि सामना उदगी प्रकृतवाद ओंकार पुरुष का भी रस वाक है पुरुष के अवयवों में वाक ही सबसे अधिक सार वस्तु है इसलिए वाक पुरुष का रस कही जाती है उस वाणी का भी उससे अधिक सारभूत रिक ही रस है रिक का रस साम है जो उससे भी अधिक सार तर वस्तु है तथा उस शाम को भी रस उद्गीत ओंकार है यहाँ उद्गीत शब्द से ओंकार ही लेना चाहिए क्योंकि उसी का प्रकरण है यह सामने भी सारथर है एवं इस प्रकार स एस रसा नाम रसतम परम परमो यदोद्गी यह जो उद्गीत है वह संपूर्ण रसों में रसतम उत्कृष्ट परमात्मा का प्रतीक होने योग्य और पृथ्वी आदि रसों में आठवा है स भूतादि सभीताख्य हुंकारो रसानाम उत्तरोनातिशयन उत्तर रसो परमात्मा रसतम परम परमात्मतीकर्ध्य अर्थम अर्धन परमच तदर्धम चरार्धती परार्धस्थाह परमात्मद उपास्यवाद इतिप्रा अष्टम पृथिव्यादी रस संख्यायाम् संख्या यदु च उदीत वह यह उद्गीत संज्ञक ओंकार भूत आदि के उत्तरोत्तर रसों में अतिशय रस अर्थात रसतम है परमात्मा का प्रतीक होने के कारण परम उत्कृष्ट है परार्ध है अर्थ कह अर्ध कहते हैं स्थान को जो पर होते हुए अर्थ भी हो उसका नाम परार्ध है उसके योग्य होने से यह परार्ध है तात्पर्य यह कि परमात्मा के समान उपासनी होने के कारण यह परमात्मा का आलंबन होने योग्य है तथा यह जो उद्गीत है पृथ्वी आदि रसों की गणना में आठवां है उद्गीथोपासनातर्गत ऋक साम और उद्गीत का निर्णय वाच ऋग्रस इतम वाणी का रस ऋक है ऐसा कहा गया कत म कत मक तमत्क तम साम कतम कतम उद्गीत इतिमिष्टम भवती अब यह विचार किया जाता है कि कौन कौन सा ऋक है कौन कौन सा साम है और कौन कौन सा उद्गीत है सा कथमा कतम तत्साम, कतमो वा सा कतमा कतमेति व्यपसादरा कौन सी वह है कौन सा वह है और कौन सा वह उद्गीत है कतमा कतमा कौन कौन यह विरुक्ति आदर के लिए है ननु वा बहुनाम जाति परिप्रश् लतमछ नत्र ऋग जाति बहुत्व कथम डतमच प्रयोग शंका व बहुनाम जाती परिप्रश्ने डमच फुट नोट इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि जहाँ विभिन्न जातियों के अनेक पदार्थ होते हैं वहाँ किसी एक जाति के पदार्थ का निश्चय करने के लिए प्रश्न उपस्थित होने पर डत मच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार कठ आदि बहुत सी वेद शाखाएँ हैं उनका स्वाध्याय करने वाले द्विज लोगों की जाति उन्हीं शाखाओं के नाम से प्रसिद्ध हुई है उनमें से कठ जाति का निश्चय करने के लिए ही कतमह कठह ऐसा प्रश्न किया जा सकता है परंतु यहाँ तो ऋग्वेद एक ही जाति है फिर उसमें डत मत प्रत्यय का प्रयोग कैसे हो सकता है इस पाणनीय सूत्र के अनुसार अनेक जाति के लोगों में से किसी एक जाति का निश्चय करने के लिए प्रश्न होने पर डत्मच प्रत्यय का प्रयोग इष्ट माना गया है किंतु यहाँ जाति की बहुलता संभव नहीं है फिर डतमच प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया गया नई सदोसाह जातों परिप्रश्नों जाति परिप्रश्न इतस्मिन विग्रहे जाता जाताभृज व्यक्तिनाम बहुत्ोपत्ति न तु जाते है परिप्रश्न इति विगृहते समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जाति परिप्रश्न इस पद पर का जाति में परिप्रश्न ऐसा विग्रह करने पर ऋक् जाति में ऋक् व्यक्तियों विभिन्न ऋचाओं की अनेकता तो संभव है ही यहाँ जाति का परिप्रश्न ऐसा विग्रह नहीं किया जाता ननु जाते परिप्रश्न इतन विग्रहे कतम कठ इदि उदाह जातौ परिप्रश्न तो न युजते शंका किंतु जाति का परिप्रश्न ऐसा विग्रह करने पर ही कतम कठा हा, आप में कठ शाखा वाला कौन है इत्यादि उदाहरण संभव हो सकता है जाति में परिप्रश्न ऐसा विग्रह होने पर यह उदाहरण नहीं दिया जा सकता तत्रापि जाता तठादीजावे व्यक्ति बहुत्वाभिप्राए परिप्रश्न दोषा यदि जाते परिप्रश्न सिया कतमा कतम उपसान कर्तव्य विमर्शः कृतो विमर्शक समाधान वहां भी जाति में ही व्यक्तियों की बहुलता के अभिप्राय से ऐसा प्रश्न किया गया है यह मान लेने से कोई दोष नहीं आता यदि यह प्रश्न ऋगादि जाति से संबंध रखता तो पूर्वोक्त सूत्र से कौन कौन ऋख है इत्यादि उदाहरण सिद्ध नहीं होने के कारण उसके लिए किसी पृथक सूत्र का विधान किया जाता फुटनोट तात्पर्य यह है कि यदि यहाँ जाति में प्रश्न न मानकर जाति संबंधी प्रश्न माना जाए तो कौन कौन रिक है यह प्रश्न असंगत हो जाता है क्योंकि रिक एक जाति है उसमें रहने वाले भिन्न भिन्न मंत्रों की पृथक पृथक जाति नहीं है अतः जहाँ रिक्त तो जाति विशिष्ट मंत्ररूप व्यक्तियों के विषय में ही प्रश्न किया गया है ऐसा मानना चाहिए अब यह विमृष्ट होता है अर्थात इसका विचार किया जाता है विमर्श ही कृत्य सती रूपपन्ना रूप इस प्रकार विचार करने पर ही यह प्रतिवचन उक्ति संगत हो सकती है कि वागे वागेवर्क प्राण साबोवितेतक्षर उदीत तद्वाए तिथुनम यदवाक्य चरक च चाच वाक् ऋक् है प्राण साम है और ओम अक्षर उद्गीत है ये जो ऋक् और साम रूप वाक और प्राण है परस्पर मिथुन जोड़े हैं वागे वागेवर्क प्राण साम ओम तद्क्षर उद्गी वागृचोरेकम्वाव्याघात पूर्वस्मा आपतिगुण सिद्ध ही ओमित्ये तदक्षर मुद्गीत इति वाणी ही ऋख है प्राण साम है तथा ओम यह अक्षर उद्गीत है इस प्रकार वाक और ऋक की एकता होने पर भी तीसरे मंत्र में बतलाए हुए उद्गीत के अष्टमत्व का व्याघात नहीं होता क्योंकि यह पूर्व वाक्य से भिन्न वचन है ओम इत्ये तदक्षर मुद्गीत यह वचन ओंकार के व्याप्ति गुण की सिद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है और मंत्र उसके रस रस तमत्व का प्रतिपादन करने के लिए है वाक्य प्राण योनि इति वाक्यप्राणवृक्सानीति वागेर्क प्राण सामेच्यक्रमृक्सान्योवा प्राणोर ग्रहणे ही सर्वासा वृचा सामनाम सै सर्वक सामावरुधे सर्वसर्वक सामे चक्षा साध्याण कृत सैदे च सर्वे का स्युमेत तदक्षर इति भक्त्या भक्तियांका विवर्त वाक और प्राण क्रमशः ऋख और शाम के कारण हैं। इसलिए वाक ही रिक है और शाम प्राण है ऐसा कहा जाता है क्रमशः ऋख और शाम के कारण रूप वाक और प्राण का ग्रहण करने से संपूर्ण ऋख और संपूर्ण शाम का अंतर्भाव हो जाता है तथा संपूर्ण ऋख और संपूर्ण शाम का अंतर्भाव होने पर ऋख और शाम से सिद्ध होने वाले संपूर्ण कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है और उनका अंतर्भाव होने पर समस्त कामनाएं उनके अंतर्भूत हो जाती है फुटनोट इस प्रकार संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति का कारण होने वाला ओंकार व्याप्ति गुण विशिष्ट है यह सिद्ध होता है उद्गीत शब्द से संपूर्ण उद्गीत भक्ति न ले ली जाए इस आशंका को ओम यह अक्षर ही उद्गीत है ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है एतदिति तद्वाएं मैथुन मिथुन निर्द्य से किं तिथुन इहय यदवाक्य प्राणस्थत मिथुन एच साम चेत ऋक्सा ऋक्साशब्दोक्ता नतंत्रेन ऋक्च साम चिथुन अथथ वाक्य प्राण मिथुन ऋक्सा चापर मिथुन मिथुनमिति द्वे मिथुने सैता तथा च निर्देशो तस्माद् चैतमिथुनेकोपन्न सैतो वाक्यप्राणियों मिथुन तद्वा एतत इत्यादि वाक्य से मिथुन का निर्देश किया जाता है वह मिथुन कौन है यह बतलाते हैं यह जो संपूर्ण रिक और साम के कारण भूत वाक् और प्राण है मिथुन है ऋख च साम च इसमें ऋख और साम के कारण ही ऋख और साम शब्दों से कहे गए हैं ऋख और साम स्वतंत्रता से मिथुन नहीं है नहीं तो वाक् और प्राण यह एक मिथुन तथा ऋख और शाम यह दूसरा मिथुन इस प्रकार दो मिथुन होते और ऐसा होने पर तद्वा एतन मिथुनम इस वाक्य में जो एक वचन का निर्देश किया गया है वह असंगत हो जाता अतः रिक और शाम के कारणभूत वाक और प्राण ही मिथुन है